शो टॉक जस बनी हार धरे सिर गा नंबर वन भगवान श्री रजनीश को कोटी कोटि प्रणाम गुरु मिले अगम के बासी उनके चरण कमल चित दीजे सत गुरु मिले अविनाशी उन्हें किसी ते प्रसादी लीजे छुट्टी जा गुरु मिले अगम के बसे अमृत बुंद झरे घट भीतर साध संत जनल से गुरु मिले अगम के बसे धरम दास बिन वे कर जोरी धर्म दास बिन वे कर जोरी सार शब्द मनभसी गुरु मिले अगम के बासी गुरु मिले अगम के वो नाम ऋस्य ऐसा है भाई वो नाम रस ऐसा है भाई आगे आगे दही चले पाछी हरिहर होए हर पाचे हारी हर हो ये वो नाम रस ऐसा है भाई वो नाम रस ऐसा है भाई वा वृक्ष की जड़ काटे फल हो जड़ काटे फल हो ये वो नम्रस ऐसा है भाई वो नाम रस ऐसा है भाई अति कड़वा रे घना को रस है भाई को रस है भारी वो नाम रस ऐसा है भाई वो नाम रस ऐसा है भाई साधत साधत साध गए है इमली हो यसो खाई इमली हो यसो खाई वो नाम रस ऐसा है भाई वो नाम रस ऐसा है भाई सुंघत के बारा भय हो पियत के मारी जाए पियत के मारी जाई वो नाम रस है भाई वो नाम रस है भाई संत जवार जन पावे जाको ज्ञान पर गा जाको ज्ञान पर गासा वो नाम रस ऐसा है भाई वो नाम रस ऐसा है भाई धर्मदास पी छकित भय है धर्मोदास पी छकित भय है और पिए कोई दासा और पिए कोई दासा वो नाम रस है भाई वो नाम रस वो नाम रस ऐसा है भाई वो नाम रस है भाई वो नाम रस है भाई वो नाम ऐसा है भाई वो खरो खस तो उठे रास्ता तो चले मैं अगर थक गया काफिला तो चले चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम खैर बुझने दो इनको हवा तो चले हाकिमे शहर यह भी कोई शहर है मस्जते बंद हैं मैं कदा तो चले बेल चेलाओ खोलो जमी की तहें मैं कहा दफन हूं कुछ पता तो चले आदमी के जीवन की समस्या एक समाधान भी एक आदमी के जीवन में बहुत समस्याएं नहीं और ना बहुत समाधानों की जरूरत है एक ही समस्या है कि मैं कौन हूं और एक ही समाधान है कि इसका उत्तर मिल जाए जीवन की सारी समस्याएं इस एक समस्या से उठती हैं यह एक समस्या जड़ है और इस समस्या में उलझाव भारी है उत्तर खोजने वाले भी उत्तर नहीं खोज पाते उलझाव में भटक जाते क्योंकि बहुत उत्तर दिए गए हैं और बाहर से दिया गया कोई भी उत्तर काम नहीं आता उत्तर आना चाहिए भीतर से और बाहर उत्तरों की कतार खड़ी है और हर उत्तर तुम्हारा उत्तर बन जाने को आतुर है हर उत्तर तुम्हें फुसला रहा है समझा रहा है राजी करने की कोशिश में संलग्न है मैं हूं तुम्हारा उत्तर और स्वभावता जिसके भीतर समस्या खड़ी हो वो किसी भी उत्तर को पकड़ने लगता है कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत मालूम होता है हालांकि तिनकों के सहारे कोई कभी बचता नहीं लेकिन डूबते आदमी के पास तिनका भी आ जाए तो उसी को पकड़ लेता है ऐसे ही तुमने बहुत तिनके पकड़ लिए उन तिनकों के पकड़ने से तुम बचोगे नहीं नाव तुम्हारे भीतर है जहां से समस्या उठी है वहीं समाधान छिपा है समस्या के भीतर ही उतरना है तो समाधान मिलेगा प्रश्न भीतर और उत्तर बाहर अगर ऐसा होता तो सभी को उत्तर मिल गए होते प्रश्न भी भीतर है और उत्तर भी भीतर है इसलिए जो भीतर जाते हैं वे ही उत्तर पाते तो पहला ध्यान रखना मैं कौन हूं शास्त्रों से इसका उत्तर मत ले लेना अन्य तुम सदा को भटक जाओगे मैं कौन हूं इसका उत्तर स्वयं से लेना है कोई उधार उत्तर काम ना आएगा सब उधार उत्तर झूठे इसलिए नहीं कि जिन्होंने वे उत्तर दिए थे उन्हें पता नहीं था बल्कि इसलिए कि यह उत्तर ऐसा है कि कोई दूसरा किसी दूसरे को दे नहीं सकता मैं जानता हूं फिर भी तुम्हें दे नहीं सकता और दूंगा तो देने में ही झूठा हो जाएगा तुम लोगे लेने में ही बेईमानी हो जाएगी यह उत्तर ऐसा है जिसकी तलाश करनी होती तलाश में ही निर्मित होता है खोज में ही इसका जन्म है कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई ईसाई है किस कारण तुम हिंदू हो क्योंकि तुमने कोई उत्तर स्वीकार कर लिया है बाहर से किस कारण तुम मुसलमान हो क्योंकि तुमने कोई उत्तर स्वीकार कर लिया बाहर से तो न तो हिंदू धार्मिक है न मुसलमान धार्मिक न जैन न ईसाई न यहूदी धार्मिक आदमी वह जो बाहर से कोई उत्तर स्वीकार नहीं करता जो अपनी अंतर खोज में जाता है जो कहता है समस्या मेरी है समाधान भी मुझे खोजना होगा समस्या मेरे प्राणों के प्राण में उठी वहीं से समाधान भी उठना चाहिए वहीं कहीं समाधान छिपा होगा अपने उत्तर में जो जाता है उसे जवाब मिलता है अपने प्रश्न में जो जाता है उसे जवाब मिलता है लेकिन हम बाहर भटकने के आदि हैं हम हर चीज बाहर खोजते हैं हम धन भी बाहर खोजते हैं, हम पद भी बाहर खोजते हैं हम समाधान भी बाहर खोजते हैं। न धन बाहर है न पद बाहर है न समाधान बाहर है असल में समाधि के ही अलग अलग नाम हैं। धन कहो समाधि का नाम आज जिस फकीर की चर्चा हम शुरू करते उसका नाम है धनी धर्मदास। कबीर के शिष्य थे धनी धर्मदास। बहुत बड़े धनी थे बहुत धन कमाया बहुत पद प्रतिष्ठा थी कबीर के पास जब भी आते थे तो कभी कभी उन्हें कुछ और नहीं धर्मदास कहके ही पुकारते थे फिर एक दिन फूल खिला भीतर की आत्मा जगी गुरु की चोट काम आई और धर्मदास ने सारा धन लौटा दिया उस दिन कबीर ने उन्हें कहा धनी धर्मदास अब तू धनी हुआ अब तेरी आंख भीतर मोड़ी अब तेरी खोज बाहर नहीं अब बाहर पे तेरी पकड़ गई धन भी भीतर है पद भी भीतर है क्योंकि परमात्मा भीतर है उससे बड़ा और क्या पद होगा इसलिए तो उसे परम पद कहा है समाधि भीतर है और समाधि ही सारे प्रश्नों का समस्याओं का समाधान इसलिए तो उसे समाधि कहा है जहां समाधान हो जाए सब मिल जाता है उत्तर मिल जाने पर जैसे पानी खिल जाता है कमल खिल जाने पर कमल के खिलते ही कमल ही नहीं खिलता उसके आसपास का सरोवर भी खिल जाता है जब तुम्हारे भीतर उत्तर का जन्म होता है तो तुम्हारी आत्मा ही नहीं खिलती तुम्हारी देह भी खिल जाती तुम्हारा केंद्र ही नहीं खिलता तुम्हारी परिधि भी खिल जाती सब मिल जाता है उत्तर मिल जाने पर जैसे पानी खिल जाता है कमल खिल जाने पर तब तुम हुए धनी एक ही खोज है कि मैं कौन और एक ही उपद्रव है कि बाहर सस्ते उत्तर मिल जाते मुफ्त मिल जाते बिना कुछ दाव पे लगाए मिल जाते ये महत उत्तर बिना दां पे लगाए नहीं मिल सकता है कल एक युवा सन्यासी ने मुझे आके कहा आनंद कबीर ने विचारशील युवक हैं कुलीन घर से आते हैं उनके दादा ख्यातिनाम हैं उनके दादा के सैकड़ों शिष्य हैं पुष्टि मार्ग के अनुयायी सन्यास ने खलबली पैदा कर दी दादा चौरासी वर्ष के और एक विशेष संप्रदाय के विशेष व्यक्ति हैं वो कबीर को समझाते हैं कि मैं मर जाऊं फिर तू संन्यास ले लेना फिर तुझे जो करना हो करना मेरे जीते जी मत कर मेरी प्रतिष्ठा को चोट लगती कबीर ने आके कल मुझे कहा कि मैं क्या करूं बड़ी अर्चन हो गई मैंने उनसे कहा कि चौरासी वर्ष तक किसी मार्ग पर चलने के बाद भी अगर व्यक्ति को प्रतिष्ठा का मोह नहीं मिटा है तो कुछ भी नहीं मिला जाके अपने दादा को समझाना कि तुम भी संन्यास्त हो जाओ प्रतिष्ठा नाम यस प्रतिष्ठा तो दूसरे देते दूसरों से दी गई प्रतिष्ठा कोई प्रतिष्ठा है ज्ञानियों ने आत्म प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा कहा है जो अपने में ठहर गया उसको प्रतिष्ठित कहा है जो अब डमाडोल नहीं होता उसको प्रतिष्ठित कहा है जिसको अब हवा के झोंके हिलाते नहीं जो निष्पन्द हुआ है तरंग शून्य हुआ है आए अंधड़ आए तूफान लेकिन उसके भीतर लहर नहीं उठती और फिर जो व्यक्ति जान चुका है वो दूसरे को स्वतंत्रता देगा ज्ञान का अनिवार्य परिणाम है स्वतंत्रता वो दूसरे का सम्मान करेगा लेकिन बाहर के उत्तर सस्ते हैं आदमी उनको पकड़े पकड़े मर जाता है उनसे कुछ हल नहीं होता सारी उलझन वैसी की वैसी बनी रहती आत्मवंशना है बाहर के उत्तर सावधान रहना बाहर के उत्तरों से धनी धर्मदास की भी ऐसी ही अवस्था थी धन था पथी प्रतिष्ठा थी पंडित पुरोहित घर में पूजा करते थे अपना मंदिर था और खूब तीर्थ यात्रा करते थे शास्त्र का वाचन चलता था सुविधा थी बहुत सत्संग करते थे लेकिन जब तक कबीर से मिलन न हुआ तब तक जीवन नीरस था जब तक कबीर से मिलना ना हुआ तब तक जीवन में फूल न खिला था कबीर को देखते ही अड़चन शुरू हुई कबीर को देखते ही चिंता पैदा हुई कबीर को देखते ही दिखाई पड़ा कि मैं तो खाली का खाली रह गया हूं यह सब पूजा पाठ ये सब यज्ञ हवन ये पंडित और पुरोहित किसी काम नहीं आए मेरी सारी अर्चनाएं पानी में चली गई मुझे मिला क्या कबीर को देखा तो समझ में आया कि मुझे मिला क्या मिले हुए को देखा तो समझ में आया कि मुझे मिला क्या इसलिए तो लोग जिसे मिल गया उसके पास जाने से डरते क्योंकि उसके पास जाके कहीं अपनी दीनता और दरिद्रता दिखाई ना पड़ जाए लोग उनके पास जाते हैं जो तुम जैसे ही दरिद्र हैं उनके पास जाने से तुम्हें कोई अड़चन नहीं होती चिंता नहीं होती संताप नहीं होता अब तुम थोड़ा समझना आमतौर से लोग साधु संतों के पास संतोष पाने जाते हैं संताप पाने नहीं लोग कहते हैं संतुष्ट नहीं है हम इसलिए तो जाते हैं सांत्वना चाहिए संताप तो वैसे ही बहुत है लेकिन मैं तुमसे कहूं कि सच्चे साधु के पास जाके तुम पहली दफा संताप से भरोगे पहली दफ़ा तुम्हारी जिंदगी में असली चिंता का जन्म होगा पहली दफा बवंडर उठेगा पहली दफा आंख खोलेगी कि अब तक जो किया वह व्यर्थ है और जो सार्थक है वह तो अभी शुरू भी नहीं हुआ स्वभावता प्राण कब जाएंगे छाती हिल जाएगी फिर छाती चाहिए आगे बढ़ने को लेकिन फिर पीछे भी नहीं लौटा जा सकता है एक बार किसी ज्ञानी से आंख मिल जाए तो फिर पीछे भी लौटा नहीं जा सकता है। इसलिए लोग ज्ञानियों से आंख चुराते आंख बचाते जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके चरण छूने में कोई अड़चन नहीं ज्ञानियों के पास लोग संभल संभल के जाते हैं उनसे लगाव लगाना खतरे का सौदा है जिस साधु के पास जाकर तुम्हें सांत्वना मिलती हो समझ लेना वह साधु ही नहीं साधु सांत्वना देने को थोड़ी होते सांत्वना से तो तुम जैसे हो वैसे के वैसे रहोगे मलम हो गई दर्द था थोड़ा वह भी भूल गया घाव था उसे भी छिपा दिया चिंताएं थी उनको भी हल कर दिया कम से कम ऐसा एहसास एसा दिला दिया कि हल हो गई चिंताएं असली साधु के पास तुम्हारी चिंताएं पहली दफा उमगती हैं पहली दफा फूट पड़ता है तुम्हारा सारे भीतर का सांत्वना का बना बनाया संसार सब बिखर जाता है तुम पहली दफा अपने को खंडर की भांति देखते तुम्हारे हाथ में जो धन है वो कचरा तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो कचरा तुम्हारे पास जो चरित्र है वो दो कौड़ी का तुम्हारा आचरण तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हारा यश किसी मूल्य का नहीं स्वभावतः आदमी घबरा जाएगा लेकिन उसी घबराहट से क्रांति की शुरुआत होती साधु के पास सांत्वना नहीं मिलती संक्रांति मिलती है और क्रांति हो जाए तो एक दिन सांत्वना आती है लेकिन वो सांत्वना नहीं है फिर वह परम संतोष है वह परितोष है वो किसी के दिए नहीं आता वो तुम्हारे भीतर जब कमल खिल जाता है तो सब खिल जाता है वो ऊपर से आरोपित नहीं होता धनी धर्मदास खोजते थे तीर्थ जाते साधु सत्संग करते खूब सांत्वना बटोरते थे फिर मथुरा में सौभाग्य से उस दिन तो दुर्भाग्य ही लगा था कबीर से मिलना हो गया कबीर ने तो झंझावात की तरह सब झकझोर दिया मूर्ति मूढ़ता मालूम होने लगी सगुण की उपासना अज्ञान मालूम होने लगा वे पूजा पाठ यज्ञ हवन संबंध विश्वास थे कबीर की चोट तो ऐसी पड़ी कि धर्मदास तिल मिला गए मथुरा छोड़ के भाग गए अपने घर चले गए वापस। बांधोगढ़ में उनका घर था लेकिन कबीर जैसे व्यक्ति की चोट पड़ जाए तो तुम भाग नहीं सकते कहीं भागो कबीर तुम्हारा पीछा करेंगे कहीं जाओ तुम्हारे सपनों में छाया एक आदमी आदमी जैसा होना चाहिए वैसा पहली दफा देखा था भूलो भी तो कैसे भूलो बड़ी बेचैनी हो गई प्रार्थना फिर भी करते लेकिन प्रार्थना में रस जाता रहा उत्साह जाता रहा मंदिर में थाली भी सजाते पूजा भी उतारते लेकिन हाथों में प्राण ना रहे शास्त्र भी सुनते लेकिन अब दिखाई पड़ने लगा कि सब कूड़ा करकट कर है दूसरों के उत्तर अपने उत्तर नहीं, नहीं हो सकते कबीर ने ऐसी चोट मारी नींद लेना मुश्किल हो गया उदास रहने लगे चिंता से भरे रहने लगे और फिर यह भी चिंता पकड़ी के ज्ञानी के पास से भाग आया कमजोर कायर फिर कबीर की तलाश में जाना ही पड़ा काशी में जाके कबीर से मिले कबीर से मिलने की घटना उन्होंने अपनी किताब अमर सुख निधान में गायी है वह घटना बड़ी प्यारी है। विवचन धनी धर्मदास के समझने जैसे धर्मदास हर्षित मन की बहुर पुरुष मोहित दर्शन दीना जिसको देखा था मथुरा में फिर वही पुरुष का दर्शन हुआ फिर वही ज्योति फिर वही आनंद फिर वही नृत्य धर्मदास हर्षित मन की न मथुरा से तो लौट गए थे बहुत चिंता लेकर उद्दिग्न होकर यहां रोज ये घटता है कभी कोई आ जाता है भूला चूका तो उद्दिग्न हो जाता है परेशान हो जाता है बस जो परेशान हो गया वो आज नहीं कल हर्षित भी हो सकता है जो यहां से उद्विग्न होकर लौटा आज नहीं कल आएगा आना ही पड़ेगा क्योंकि यहां से जो बीमार होकर लौटा उसका इलाज फिर कहीं और नहीं हो सकता जाना ही पड़ा कबीर के पास कहा धर्मदास हर्षित मनकीन है लेकिन इस बार कबीर को देख के बड़ा हर्ष हुआ क्या हो गया वो जो चार छह महीने भगोड़ेपन में बिताया कबीर से उन चार छह ने सारी धूल झाड़ दी। कबीर ने जो कहा था उसका सत्य दिखाई पड़ा उसका स्वयं साक्षात्कार हुआ आधी यात्रा पूरी हो गई व्यर्थ व्यर्थ की तरह दिखाई पड़ जाए तो सार्थक को सार्थक की तरह देखना सुगम हो जाता है व्यर्थ को जब तक हम सार्थक मानते हैं तब तक सार्थक को देखें तो अड़चन होती है झूठ को सच माना है सच सामने खड़ा हो जाए तो बेचैनी होती क्योंकि जिसे तुमने सच माना था वो झूठ होने लगता है इतना दिन उसमें लगाए इतना धन मन समय लगाया तुम्हारा न्यस्त स्वार्थ हो जाता है उसमें अगर कोई व्यक्ति तीस साल तक एक बात को पकड़े रहा फिर अचानक कोई और बात सुनाई पड़े जो तीस साल को गलत करती हो तो बड़ी हिम्मत चाहिए कि मेरे तीस साल व्यर्थ गए इसे स्वीकार कर लू आदमी का मन होता है मेरे और तीस साल व्यर्थ गए मैं इतना मूड हूं क्या आदमी रक्षा करता है बचाने की कोशिश करता है इन चार छह महीनों में धर्मदास ने अपने को बचाने की सब तरह कोशिश की लेकिन कबीर का टेणपा ऐसा है कि पड़ जाए तो सिर खुल गया था चोट भारी थी सब दिखाई पड़ने लगा जो कबीर ने मथुरा में कहा था वो दिखाई पड़ने लगा कि मूर्ति पत्थर है किसकी पूजा कर रहे हो ये पंडित पुजारी जिनकी तुम सुन रहे हो खुद दो कौड़ी के नौकर हैं इन्हें खुद भी कुछ पता नहीं ये दूसरों के कान फूक रहे हैं इनके कान अभी परमात्मा ने खुद नहीं फूके ये दूसरों को मार्ग दे रहे इन्हें खुद मार्ग मिला नहीं इनके हृदय में अभी फूल खिला नहीं इनके पास खुद भी सुगंध नहीं ये सत्य बांटने चल पड़े और सत्य की इन्हें कोई भी खबर नहीं ये छह महीने तक जो जो कबीर ने कहा था एक एक बात सही मालूम पड़ी आधी बात तो पूरी हो गई अब कबीर की बात सुनकर चोट लगने का कोई कारण नहीं था अब तो हर्षित होने की बात थी धर्मदास हर्षित मन की ना बहुर पुरुष मुहे दर्शन देना एक दिन जिससे भाग गए थे भयभीत होकर आज उसके पास वापस लौटे और इसलिए आनंदित हैं कि कबीर ने उन्हें पुनः दर्शन दिया कबीर ने फिर वही झलक थी कबीर ने वही झरों का फिर खोला मन अपने तबकीन बिचारा इनकर ज्ञान महाटकसारा इस आदमी के पास कुछ है असली सिक्के हैं टकसाल से निकले सिक्के मैं झूठी नकली सिक्कों में पढ़ा रहा हूं इनकर ज्ञान महाटकसारा दोई दिन से दोई दिन के कर्ता कहाई इनकर भेद कोई नहीं पाई आज पहली दफा प्रेम से भर के हर्ष से भर के कबीर को देखा पहली बार तो झिझक से देखा होगा डरते डरते देखा होगा अपने को दूर दूर रखा होगा बीच में फासला रखा होगा दीवाल रखी होगी अपनी धारणाएं अपने पक्षपात अपना विचार अपना सिद्धांत उन सब की दीवार स्वभावता रही होगी उसके पार से कबीर को देखा था आज सब हटाकर देखा छह महीने में भी सब दीवार अपने आप हट गई गुरु मिल जाए उसकी भनक भी पड़ जाए कान में तो फिर मिथ्या गुरु की पकड़ ज्यादा देर नहीं चल सकती थोड़ी बहुत देर तुम अपने को धोखा दे लो दे लो इनकर भेद कोई नहीं पाई आज पहली दफा आंख भर के देखा असीम था सामने इस छोटी सी देह में जिससे द्वार था असीम का जैसे अगम का मार्ग खुलता था इतना कह मन की बिचारा तब कबीर उन ओर निहारा पहले कबीर ने जो बातें कही थी दी थी लेकिन गुरु निहार के तो शिष्य की तरफ तभी देखता है जब शिष्य हर्ष से प्रमुदित होकर गुरु के पास बैठता है ने कहा है कि मैं अपने गुरु के पास था तीन साल तक तो उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं बैठा रहता उनके पास मगर वो मेरी तरफ न देखते और लोग आते और बातें होती मैं बैठा रहता बैठा रहता तीन साल बाद उन्होंने मेरी तरफ निहारा मैं धन्य भाग हो गया फिर तीन साल तक ऐसे ही बैठा रहा बैठा रहा फिर तीन साल के बाद उन्होंने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया फिर और तीन साल बैठ गए बीत गए बैठे बैठे फिर एक दिन उन्होंने मुझे छुआ मेरे कंधे पर हाथ रखा और तीन साल बीत गए तब उन्होंने अपने गले से मुझे लगाया आलिंगन किया बारह साल गुरु के पास बैठे बैठे आलिंगन की घड़ी आती तब कबीर उन ओर निहारा गुरु देखता ही तब है इस बात को समझना गुरु को देखने से मेरा मतलब यह नहीं है कि कबीर पहली दफा जब धर्मदास को देखे तो आंख बंद रखे होंगे कि कबीर को नहीं देखा कि कबीर को दिखाई नहीं पड़े होंगे धर्मदास देखा था बस ये ऊपर की आंख से देखा था एक और आंख है गुरु की उस आंख से तो कोई तभी देखा जाता है जब कोई तैयार हो जाता है वह आंख तो तुम्हारे भीतर तभी उतर सकती है जब हर्ष तुम्हारे भीतर द्वार खोल दे तुम्हारे भीतर चिंताएं खड़ी हैं बेचैनियां खड़ी हैं फिक्रें खड़ी हैं सही गलत का हिसाब खड़ा है संदेह खड़े हैं अश्रद्धा खड़ी है अनास्था खड़ी है तो गुरु अपनी वह आंख खराब नहीं करता उस आंख की भी तुम्हें जरूरत नहीं है उस आंख की जब जरूरत होती तभी वह आंख तुम्हें डाली जाती वही आंख वास्तविक दीक्षा है वही है गुरु के साथ जुड़ जाना उसी आंख की एक झलक और जोड़ बन जाता फिर जोड़ नहीं टूटते हैं इतना कहमन कीन बिचारा इस हर्ष का विचार ही उठा था यह आनंद का भाव ही उठा था तब कबीर उन ओर निहारा आओ धर्मदास पग उधारो कबीर ने कहा धर्मदास को आओ धर्मदास पग उधारो चिहुक चिहुक तुम काहे निहारो ऐसे दूर दूर से चिहुक चहुक ऐसे डरते डरते ऐसे भयभीत आओ धर्मदास पग उधारो कबीर ने कहा रखो पग ये खुला मार्ग मैं हूं मार्ग रखो पग आओ धर्मदास पग उधारो अब दूर खड़े रहने से ना चलेगा पहली दफा तो कबीर ने खंडन किया था कि मूर्ति गलत कि पूजा गलत कि प्रार्थना गलत कि शास्त्र गलत पहली दफे तो सारे आकार और सगुण की धारणा का खंडन ही खंडन किया था इस बार निमंत्रण दिया आओ धर्मदास पगुधारो चिहुक चिहुक तुम काहे निहारो अब दूर रहने की कोई जरूरत नहीं अब दूर दूर से देखने की कोई जरूरत नहीं आ जाओ पास निकट आ जाओ इस निकट आ जाने का नाम सत्संग है और धन भागी हैं वे जिन्हें गुरु बुला ले और कहे आओ धर्मदास पग उधारो चिहुक चहुक तुम कह निहारो कहिए छिमा कुशल हो नीके कबीर कह रहे हैं धर्मदास कहिए छिमा कुशल हो नीके सब ठीक ठाक है सूरत तुम्हार बहुत हम झीखे कितने कितने समय से तुम्हारी सूरत की याद कर रहे थे सूरत तुम्हार बहुत हम झींके मत सोचना कि शिष्य ही गुरु को खोजता है गुरु शिष्य ज्यादा खोजता है शिष्य की खोज तो अंधी है अंधेरी है शिष्य को तो पता नहीं ठीक ठीक क्या खोज रहा है गुरु को पता है जिप्त के पुराने शास्त्र कहते हैं जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु उसे खोज लेता है शिष्य तो कैसे खोजेगा शिष्य तो कैसे पहचानेगा कौन गुरु है गुरु से मिलन भी हो जाएगा तो भी प्रतिभिज्ञा नहीं होगी गुरु सामने भी खड़ा होगा तो भरोसा नहीं आएगा हजार बाधाएं पड़ेंगी हजार चिंताएं अर्चन डालेंगी हजार संदेह उठेंगे मैं भी इस बात से राजी हूं कि पहला कदम गुरु उठाता है शिष्य नहीं पहला निमंत्रण गुरु देता है आओ धर्मदास पगुधारो चिहुक चिहुक तुम काहे निहारो कहिए छिमा कुशल हो के सूरत तुम्हार बहुत हम जी के मथुरा में देखा था धर्मदास को तब धर्मदास तो नहीं पहचान सका था अपने गुरु को लेकिन गुरु अपने शिष्य को पहचान लिया था देखा होगा बीज धर्मदास का देखी होगी संभावना इसके वृक्ष बन जाने की किसी दिन आकाश में फूल खिल जाने की देखी होगी इसकी अनंत संभावना गुरु उसी दिन चुन लिया था धर्मदास को तो उस दिन पता भी नहीं था धर्मदास को तो कुछ पता हो भी नहीं सकता था सूरत तुम्हार बहुत हम झीके धर्मदास हम तुमको चीना कबीर कहते हैं कि हमने तुम्हें पहचाना बहुत दिनन में दर्शन दी ना। इतनी देर लगाई और हम राह देखते और राह देखते बहुत ज्ञान कैसी हम तुम ही बहुर के तुम अब चिन्हो हम ही हम तो तुम्हें चीन लिए अब तुम हमें चिन्हो हम तो तुम्हें पहचान लिए अब तुम हमें पहचानो, गुरु पहले पहचानता तभी शिष्य के पहचानने की संभावना प्रगाढ़ होती गुरु पहले चुनता तब शिष्य चुनता है भली भई दर्शन मिले बहुरी मिले तुम आए जो को मौसे मिले सो जुग बिहुर बहुरी न चाहे कबीर कहते हैं, अच्छा हुआ भली भई दर्शन मिले आ गए तुम ये बड़े सम्मान से कहे गए वचन है सदगुरु के मन में शिष्य के प्रति बड़ा सम्मान होता है और जिस गुरु के मन में शिष्य के प्रति सम्मान ना हो वह गुरु ही नहीं उसे पता ही नहीं क्योंकि शिष्य और गुरु में भेद क्या है भेद शिष्य की तरफ से होगा गुरु की तरफ से कुछ नहीं हो सकता गुरु तो जानता है जो मेरे भीतर विराजमान है वही शिष्य के भीतर विराजमान मेरे भीतर जाग गया शिष्य के भीतर सोया लेकिन सोने जागने से क्या फर्क पड़ता है स्वभाव तो एक शिष्य को भेद पता चलता है कि मैं कहां गुरु कहां मैं अंधेरा भरा गुरु जो रोशन मुझे कुछ मिला नहीं गुरु को सब मिला लेकिन गुरु को तो यह दिखाई पड़ता है ना कि जैसा मुझे मिला वैसा ही तुझे अभी मिल सकता है इसी वक्त मिल सकता है तेरी अपनी संपदा है कहीं मांगने नहीं जाना कहीं खोजने नहीं जाना अभी पर्दा उठा अभी भीतर झांक और अभी पाले क्षण भर की भी देर करने की जरूरत नहीं इसलिए गुरु के मन में शिष्य के प्रति उतना ही सम्मान होता है जितना शिष्य का गुरु के प्रति होता है भली भई दर्शन मिले बहुरी मिले तुम आए फिर से तुम आ गए मैं राह देखता मैं प्रतीक्षा करता था जो को मौसे मिले और जो मुझसे मिल जाता है सो जुग बहुरी न जा सो जुग बिछुरी न जाए फिर बिछड़ना संभव नहीं अब तुम आ गए तो आओहिमत मिल ही जाओ ताकि फिर बिछुड़ना ना हो सके और ऐसा ही हुआ धर्मदास फिर ना लौटे लौट के नहीं देखा कायर ही लौट के देखते हिम्मतवरादमी आगे देखता पीछे नहीं देखता वहीं से सब लुटवा दिया घर भी लौट के नहीं गए लुटाने को भी नहीं गए अब उसके लिए भी क्या जाना वहीं से खबर भेज दी कि सब बांट दो जो है सब बांट बूंट दो जिनको जरूरत है ले जाएं, सारे गांवों को कह दो जिसको जो ले जाना ले जाए लौट के भी नहीं गए असल में लौट के भी जाते तो थो थोड़ी चूक हो जाती देने के मजे में भी तो अहंकार भरता है इतना लुटा रहा हूं इतना दे रहा हूं ये मजा लेने भी चले गए होते तो थोड़ा अहंकार घना होता धन का मूल्य तो फिर भी स्वीकार कर लिया होता कि धन बड़ी कीमती चीज है जाऊं लुटाऊं बांटाऊं धन का कोई मूल्य ही ना रहा इधर कबीर से आंख क्या मिली सब मिल गया वहीं से खबर भेज दी अपने आदमी भेज दिए होंगे जो साथ आए थे कि भाई जाओ मैं तो गया झाओ जो है सब बांट बूंट दो जैसा है निपटा सुटला दो मेरा अब आना ना हो सकेगा जब कबीर कहते हैं सो जुग बिछुड़ ना जाए जो मुझसे आमिला फिर कभी बिछड़ता नहीं तो अब इतना भी बिछोड़ ना सहूंगा फिर धर्मदास कबीर की छाया हो कर रहे कबीर के समाधि उपलब्ध शिष्यों में एक थे धर्मदास और जिस दिन धर्मदास ने सब लुटवा दिया उस दिन से कबीर ने उनको कहा धनी धर्मदास एक धन है जो बाहर का है जिससे कोई आदमी धनी नहीं होता सिर्फ भिखारी बनता है और एक धन है भीतर का जिससे आदमी वस्तुतः धनी होता धन की परिभाषा क्या है धन की परिभाषा है जो बांटने से बढ़े जो बांटने से घट जाए वो धन नहीं ये भीतर का धन ऐसा है जितना बांटो उतना बढ़ता है इसलिए कबीर ने उनको धनी कहा अब अटूट धन मिल गया अखूट धन मिल गया धनों का धन मिल गया शिष्य और गुरु का जहां मिलन होता है वहीं परमात्मा प्रकट होता है उस मिलन की घड़ी में ही परमात्मा प्रकट होता है तुमने देखा एक प्रेमी और प्रेसी मिलते हैं एक प्रेमी और प्रेसी के मिलने पर संभोग का क्षणिक सुख पैदा होता है जहां शिष्य और गुरु मिलते हैं वह भी प्रेमी और प्रेसी का मिलना है किसी बहुत दूसरे आयाम में तब वहां समाधि फलित होती प्रेमी और प्रेसी मिलते हैं तो जीवन का आविर्भाव होता है एक बच्चे का जन्म होता है जहां शिष्य और गुरु मिलते हैं वहां ईश्वर का आविर्भाव होता है वहां जीवन के मूल का आविर्भाव होता है सब लुटा के धर्मदास धनी हुए इनके वचन अपूर्व हैं उन्हीं के वचनों की यात्रा हम आज शुरू करते हैं गुरु मिले अगम के बासी अगम का अर्थ होता है जहां बुद्धि की गति ना हो जहां तक बुद्धि की गति है वहां तक तो गुरु की जरूरत भी नहीं वहां तक तो तुम्हारी बुद्धि ही गुरु है जहां बुद्धि हारती थकती ठहर जाती टिटक जाती जहां से आगे चलने से बुद्धि इंकार कर देती वहीं से गुरु की जरूरत है इसलिए बुद्धिमान आदमी अक्सर गुरु से वंचित रह जाते उन्हें यह भ्रांति होती कि उनकी बुद्धि सदा उनके काम आती रहेगी उन्हें यह भ्रांति होती कि जहां तक बुद्धि ले जाती बस वहीं तक यात्रा है उसके आगे कुछ है ही नहीं जो आदमी कहता है ईश्वर नहीं है वो क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि मेरी बुद्धि के बाहर है और जो मेरी बुद्धि के बाहर है वो हो कैसे सकता है मेरी बुद्धि के भीतर जो है वही है मेरी बुद्धि कसौटी है अस्तित्व की ये बड़ी मूर्तापूर्ण बात है बुद्धि कसौटी नहीं है अस्तित्व की जीवन में तुम ऐसी बहुत सी बातों को जानते हो जो बुद्धि के बाहर है जैसे प्रेम तुम्हारा किसी स्त्री से प्रेम हो गया किसी पुरुष से प्रेम हो गया बुद्धि के भीतर इसमें कुछ भी नहीं बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी जब प्रेम में पड़ता है तो वैसे प्रेम में पड़ता है जैसे, जैसे मूल से मूल आदमी पड़ता है कुछ भेद नहीं होता बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी वैसा ही पगला जाता है प्रेम में जैसा बुद्धू पगला जाता है इसलिए तो प्रेम को बुद्धिमान अंधा कहते समझदार प्रेम को न समझी कहते लेकिन प्रेम है इसे तो इंकार ना कर सकोगे बुद्धि के बाहर है फिर भी है बुद्धि की पकड़ में नहीं आता फिर भी है बुद्धि परिभाषा नहीं कर सकती कि क्या है फिर भी है ऐसी ही प्रार्थना है ऐसा ही परमात्मा है वो प्रेम के ही और और ऊंचे रूप है वहां बुद्धि की कोई गति नहीं है इसलिए उन लोगों को अगम कहा है जिस व्यक्ति को ये अनुभव शुरू हो जाता है कि मेरी बुद्धि जहां तक ले जाती है वहां अस्तित्व समाप्त नहीं होता अस्तित्व आगे भी फैला है आगे भी गया है तब गुरु की जरूरत एहसास होती तो किसी ऐसे का हाथ पकड़ूं जो आगे गया हो बुद्धि जहां तक ले आई ठीक मैं बुद्धि का दुश्मन नहीं हूं बुद्धि जहां तक ले जाए वहां तक बुद्धि के साथ जाना लेकिन जहां बुद्धि कहे कि बस अब मेरी सीमा आ गई वहीं मत रुक जाना उसके आगे बहुत कुछ असली उसके आगे है मूल्यवान उसके आगे है परम उसके आगे गुरु मिले अगम के वासी जब तुम्हें कोई अगम का वासी मिल जाए जो उस अगम में रहता हो जो बुद्धि के आगे तभी समझना कि गुरु मिला और ऐसा नहीं है कि गुरु सदा जो बातें कहता है वो बुद्धि के विपरीत होती बुद्धि के अतीत होती विपरीत होना आवश्यक नहीं है अतीत होने के कारण विपरीत मालूम हो सकती है कबीर की बातें तो बुद्धि के विपरीत नहीं कबीर तो बड़े बौद्धिक व्यक्ति हैं इस पृथ्वी पर थोड़े से ऐसे बौद्धिक संत हुए जिनके पास तर्क का बड़ा प्रांजल रूप है कबीर तो एकदम बौद्धिक है जो बुद्धि में ना आए जो बुद्धि में ना समाए, ऐसी बात वो कहते नहीं लेकिन वहीं समाप्त नहीं हो जाते जहां तक बुद्धि ले जाती वहां तक तुम्हें बुद्धि के साथ ले जाते जहां बुद्धि समाप्त हो जाती वहां वो कहते हैं अब छलांग लो अब बुद्धि अतीत में कूदो। जो बुद्धि अतीत है वो बुद्धि के विपरीत नहीं है सिर्फ अतीत है आगे है बुद्धि की सीमा है अस्तित्व असीम है बुद्धि छोटी सी है छोटी सी खोपड़ी कितना इसमें समाता जितना समाता है समाता है वो भी चमत्कार है। इतना समझ में आ जाता है वो भी चमत्कार है जिस व्यक्ति की वाणी में तुम्हें और जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में तुम्हें कुछ पार की बात की झलक मिलती हो उसका साथ पकड़ लेना उसके पास कुछ राज है उससे सीख लेना राज गुरु मिले अगम के बासी उनके चरण कमल चित दीजे सतगुरु मिले अविनाशी यहां तो सभी मरण धर्म है उस अर्थ में तो कबीर भी मरण धर्म है लेकिन जब शिष्य भाव से भरके झुकता है गुरु की आंख में आंख डाल के देखता है झांकता है जब मौन और शांति में गुरु को सुनता है समझता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि शरीर तो मरण धर्म है लेकिन भीतर अमृत का वास है जिसके भीतर तुम्हें अमृत का वास दिखाई पड़ जाए वही तुम्हारा गुरु तुम किस भांति अपने गुरु चुनते हो तुम जैन घर में पैदा हुए इसलिए जैन मुनि तुम्हारा गुरु ना तुम्हें अमृत की झलक मिलती ना तुम्हें अगम का कुछ पता चलता लेकिन संस्कार बस जो तुम्हें सिखाया गया है कि ऐसा होना चाहिए वैसा तुम्हारा मुनि कर रहा है रात भोजन नहीं करना तो रात भोजन नहीं करता है बस गुरु हो गए पानी छान के पीना वो पानी छान के पीता गुरु हो गए कसौटियां क्या हैं तुम्हारी किस क्षुद्र की क्षुद्र सी कसौटियों के आधार पर तुम गुरु खोज रहे हो ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो तो ब्राह्मण गुरु हो गए मुसलमान घर में पैदा हुए तो मुसलमान गुरु हो गए तो इतना आसान है गुरु को खोजना अगम का वासी होना चाहिए फिर हिंदू हो कि मुसलमान की ईसाई क्या फर्क पड़ता है फिर ब्राह्मण हो कि शूद्र क्या फर्क पड़ता है अमृत का धनी होना चाहिए जिसके पास तुम्हें अमृत की झंकार सुनाई पड़ती हो जिसकी आंखों में झांक के तुम्हें लगता हो कि कुछ शाश्वत है और पहले पहले तो सिर्फ लगेगा ही सिर्फ प्रती होगी हल्की हल्की झलक होगी उसी झलक के सहारे आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे प्रगाढ़ हो जाएगी अनुभूति उनके चरण कमल चिद्दीजे गुरु के चरणों को कमल कहा है शास्त्रों ने क्यों जिसके मस्तिष्क का कमल खिल गया है जिसका सहस्त्रार खिल गया है सात चक्र योगी कहते हैं मूलाधार पहला जहां से काम ऊर्जा उठती जहां से वासना उठती अधिकतर लोग वहीं जीते हैं वहीं मर जाते हैं। और अंतिम चक्र है सहस्त्रार जब काम ऊर्जा उठते उठते अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच जाती और तुम्हारे भीतर काम ऊर्जा का कमल खिलता है कमल प्रतीकात्मक है जैसे कीचड़ से कमल खिलता है ऐसे ही काम ऊर्जा कीचड़ जैसी है इसी कीचड़ से उठती है कोई रहस्य में शक्ति और तुम्हारे पूरे चैतन्य पर कमल की तरह खिल जाती हजार पखड़ियों वाला कमल कहा है उसे हजार सिर्फ सूचक है जिनकी पखड़ियों की गिनती ना हो सके ये उसका अर्थ है असीम का कमल खिलता है अगम का कमल खिलता है जिसके चेतना में अगम का कमल खिल गया है उसके चरण भी पकड़ लो तो भी धन्य हो क्यों क्योंकि जिसके अंतिम कमल खिल गया है उसके प्रथम भी कमल खिल जाता है इसे थोड़ा समझना तुम वही होते हो जो तुम्हारी चैतन्य में घटता है अगर तुम्हारी चेतना में काम वासना ही घूमती रहती तो तुम्हारे सिर को भी कोई छूए तो भी काम वासना को ही छूएगा तुम्हारा सिर भी अपवित्र है तुम्हारे सिर में भी अश्लील विचार घूमते रहेंगे तुम्हारा सिर भी छूने योग्य नहीं जिसकी चेतना में राम का कमल खिल जाए, प्रेम का कमल खिल जाए, परमात्मा का उदय हो प्रकाश पैदा हो जो जाग गया हो उसके पैर में भी वही जागृति क्योंकि हम इकट्ठे जो होता है वह हमारे पूरे व्यक्तित्व पर फैल जाता है उसके पैर से भी तुम्हें परमात्मा की ही बनक सुनाई पड़ेगी एक बात कि तुम अखंड हो काम में होते हो तो तुम पूरे के पूरे काम होते हो और राम में होते हो तो तुम पूरे के पूरे राम होते हो इस बात की सूचना और दूसरी बात कि शिष्य तो चरण में ही झुक सकता है क्योंकि अभी लेना है जिससे लेना है उसे झुकना चाहिए क्योंकि झुकने में ही लेना घट सकता है जितने तुम झुकोगे उतने ही ज्यादा तुम भर जाओगे स्वीकार करना है ग्रहण करना है तो झुकना होगा उनके चरण कमल चित दीजे सतगुरु मिले अविनाशी उनकी सीत प्रसादी लीजे और गुरु की जूठन मिल जाए गिरी पड़ी तो प्रसाद है। उनकी सीत प्रसादी लीजिए छुट जाए चौरासी शीत प्रसादी का अर्थ होता है गुरु का झूठा भी मिल जाए तो भी अमृत है अमृत को जिसने छुआ वो अमृत हो गया ये प्रतीक है ये बड़े प्यारे प्रतीक है और ये इस देश में ही सिर्फ पैदा हुए क्योंकि इस देश ने ही इन ऊंचाइयों पर उड़ान भरी पश्चिम से कोई आता है उसकी समझ में नहीं आता कि किसी के चरणों में क्यों झुका जाए क्यों उसे पता ही नहीं कि चरणों में झुकने की एक कला है सिर्फ झुक झुक के कुछ चीजें हैं जो पाई जाती कुछ चीजें लड़ के पाई जाती धन है पद है प्रतिष्ठा है इनमें लड़ना पड़ता है इनमें झुकोगे तो नहीं मिलेगा इनमें जूझना पड़ता है इनमें संकल्प की जरूरत इन है इनमें अहंकार की जरूरत है आक्रमण की जरूरत है हिंसा की जरूरत है अब तुम तो ऐसे झुके झुक के रहोगे तो बाजार में पिट जाओगे बाजार में तो लड़ने वाला चाहिए जूझने वाला चाहिए चाहे पास एक कोड़ी ना हो लेकिन अकड़ के ऐसा चले कि लाखों बैंक में जमा उससे काम चलता है चाहे भीतर कुछ भी ना हो लेकिन बाहर किसी को खबर नहीं होना चाहिए बाहर तो दिवाली रहे चाहे भीतर दिवाल हो कोई फिक्र नहीं क्योंकि दुनिया बाहर के देखे चलती बैंक उसको लोन देती जिसको लोन की जरूरत नहीं जिसको जरूरत हो उसको नहीं देती दुनिया बड़ी अजीब है बैंक का ये नियम है कि जिसको जरूरत नहीं है बैंक का मैनेजर उसकी तलाश करता आता कि भाई कुछ ले लो जिसको जरूरत है वो बैंक के मैनेजर की तलाश करता है उसको कुछ नहीं मिलता जिसको जरूरत हो उसको कौन देता है तो जो होशियार है वह अपने को दिन नहीं बताता बाजार में बाजार में दिन बताया कि गए काम से गए फिर न टिक सकोगे वहां तो अपनी अकड़ कायम रखनी जरूरी है वहां तो किसी को कानो कान खबर ना लगे कि तुम्हारी हालत खराब है वहां तो कुछ भी ना हो तुम्हारे पास तो भी दिखाना चाहिए टेलीफोन ना भी हो ऑफिस में तो ऐसे ही चोर बाजार से टेलीफोन उठा के ला कर रख लेना कनेक्शन की उतनी जरूरत नहीं है मगर लोगों को दिखाई पड़ता रहा कि टेलीफोन है लाखों से नीचे की बात मत करना चाहे कौड़िया ना हो घर में लेकिन बात लाखों की करना लोग सुने की लाखों की बात चलती बाजार अहंकार पर खड़ा है एक और दूसरी दुनिया है, जहां यही बातें बाधाएं हो जाती गुरु के पास जाके अगर अपने ज्ञान की अकड़ बताओगे तो चूक जाओगे क्योंकि गुरु तुम जो दिखाते हो वो नहीं देखता तुम जो हो वह देखता है उसकी आंखों से तुम बचना सकोगे उसकी आंखें पारदर्शी हैं उसकी आंखें एक्सरे हैं वो तुम्हारे भीतर देख रहा वो देख रहा है कि वहां कुछ भी नहीं तुम दीनहीन हो उसे तुम्हारा दिवाला दिखाई पड़ रहा है ये तुम जो दिए हाथ में सजा के आ गए हो ये उधार दिए दूसरों से तेल मांग लिया और दूसरों की बाती और रोशनी भी किसी और की ये सब दिए गुरु को धोखा ना दे सकेंगे वहां तो गिर पड़ना वहां तो घोषणा कर देना कि मैं दीन हूं तुम्हारी दीनता की घोषणा ही तुम्हारे धनी होने का सबूत होगी तुम गड्ढे की तरह गुरु के पास जाना ताकि गुरु तुम्हें भर दे तुम इस अकल में मत जाना कि मैं भरा हुआ हूं नहीं तो भरने की कोई जरूरत ही नहीं तो गुरु के पास जो अकड़ के जाता है वह चूक जाता है वहां जो दीन होके जाता है दरिद्र होके जाता है वहां जो भिखारी होके जाता है जो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं कि मैं एक रिक्त अस्तित्व हूं मुझे भरो जो झुकता है और अगर गुरु के जूठन का हिस्सा भी हाथ लग जाए उनकी सीत प्रसादी लीजिए वही प्रसाद है जिसे गुरु के ऑंठों ने छू दिया वही प्रसाद है जो गुरु बोलता है वही प्रसाद है उसे संभाल कर रख लेना वह संपदा है कई बार ऐसा भी लगेगा कि अपने किसी काम की नहीं यह बात आज ना हो काम की कल हो जाएगी काम की परसों हो जाएगी काम की गुरु तुम्हें तैयार कर रहा है अंतिम यात्रा के लिए कब कौन सी चीज काम पर जाएगी नहीं कहा जा सकता गुरु ने कही है तो काम की होगी ही तुम अपने हिसाब मत रखना कि मुझे जचे तो संभालू मुझे न जचे तो न संभालू तुम अपना ही हिसाब रखोगे तो चूकोगे तुम्हारी बुद्धि इन बातों को नहीं समझ पाएगी गुरु चोट भी करे तो अनुग्रह से स्वीकार कर लेना चोट भी तुम्हारे हित में होगी और गुरु के सामने नग्न हो जाना सब खुला छोड़ देना कुछ बचाना मत कुछ छिपाना मत जूठन भी मिल जाए उनकी सीत प्रसादी लीजे तो स्वीकार कर लेना वही तुम्हारा भोजन बन जाए वही तुम्हारी पुष्टि हो छुट जाए चौरासी फिर तुम्हें बार बार नहीं आना होगा जिसने गुरु को पकड़ा उसे फिर बार बार नहीं आना होगा उसे यह चक्कर यह जन्म और मरण की पीड़ा ये नरकों की यात्रा फिर नहीं करनी होगी अहंकार करवाता है यह सारी यात्राएं यह चौरासी कोटी की यात्राएं यह नरकों का आवागमन अहंकार करवाता अहंकार अग्नि है नरकों में जो जलती तुमने सुना नर्क में अग्नि जलती है उसमें तुम जलाए जाओगे उस अग्नि का ईंधन कहां से आता तुम ही ले जाते हो तुम्हारा अहंकार ही ईंधन बनता है और सच तो यह है कि नर्क थोड़ी जाना पड़ता है जलने के लिए अभी तुम जल रहे हो जब तक अहंकार है तब तक, तक तुम जल रहे हो जहां अहंकार है वहां जलन है वहां पीड़ा है वहां दुख है गुरु के चरण पकड़ने का अर्थ अहंकार छोड़ा समर्पण का और क्या अर्थ होता है इतना ही कि अब मैं नहीं तुम कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके सामने हम कह सकते हैं मैं नहीं तुम अब मेरे हृदय में तुम भी राजो मैं हटता हूं मैं सिंहासन खाली करता हूं तुम आओ गुरु के इस सिंहासन पर बिठा लेने का प्रयोजन क्या है एक ही प्रयोजन है कि इस बहाने अहंकार गिर जाए गुरु वहां बैठता थोड़ी गुरु तुम्हारे सिंहासन को भरता थोड़ी गुरु तो सिर्फ निमित्त वो तो सिर्फ तुम्हारा अहंकार छूट सके इसलिए एक निमित्त है जैसे ही अहंकार छूट जाता है गुरु तुम्हारे सिंहासन पर कभी नहीं बैठता अहंकार छुटाने का उपाय है गुरु जैसे अहंकार छूट जाता है परमात्मा को तुम अपने सिंहासन पर बैठा हुआ पाओगे इसलिए तो गुरु को भगवान कहा है क्योंकि बुलाया था गुरु को आता भगवान गुरु नहीं बैठता और अगर कोई गुरु तुम्हारे सिंहासन पर बैठ जाए तो फिर चौरासी की यात्रा शुरू हो गई वो गुरु गुरु ही नहीं था जो तुम्हारे सिंहासन पर बैठ गए वह तो सिर्फ एक उपाय था बुद्ध ने शब्द का उपयोग किया उपाय गुरु के चरणों में सिर झुकाने का मतलब यह नहीं है कि अब वे चरण तुम्हारे हृदय में विराजमान हो गए उनको विराजमान करने की चेष्टा में अहंकार हट जाएगा अहंकार के हटते ही परमात्मा प्रविष्ट हो जाता है कबीर ने कहा ना गुरु गोविंद गोविंदोई खड़े काके लागू पांव इधर अहंकार गया कि दोनों एक साथ खड़े होते हैं सामने गुरु गोविंद गोविंदोई खड़े बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, वो तो गुरु की बलिहारी वही कि जैसे अहंकार हटा शिष्य के सामने दोनों खड़े होंगे गुरु और गोविंद और गुरु गोविंद की तरफ इशारा कर देगा कि अब उन्हें बैठने दो मेरा काम पूरा हो गया मेरा काम औषधि की तरह था तुम्हारा अहंकार थी बीमारी मैं था औषधि यह रहा स्वास्थ्य गोविंद आके खड़े हो गए बीमारी गई औषधि भी जाने दो औषधि को क्या करोगे अब अब परम स्वास्थ्य उतरता है इसे अंगीकार करो गुरु संसार से छुड़ाता है और परमात्मा से मिलाता है कोटि एक यात्रा चौरासी कोटियों की अचानक समाप्त हो जाती एक दूसरी यात्रा शुरू होती अनंत की अगम की अमृत अमृतबुंद झरे घट भीतर साध संतजन लासी और जैसे ही तुम झुकोगे वैसे ही तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर अमृत की बूंद झरने लगी अकड़े रहे जहर से भरे रहोगे अकड़ की गांठ जहर पैदा करती इसलिए अहंकार से भरा हुआ आदमी सदा दुखी है अमृत बूंद झरे घट भीतर जो झुका उसके घट के भीतर अमृत की बूंद झरने लगती साध संतजन लासी यही साधु संतों का पेय यही उनकी लस्सी है, यही उनकी चासनी है लासी वो इसी को पीते इसी को पीपी के मस्त होते यही उनकी शराब है धर्मदास बिन करजोरी सार शब्द मन बासी धर्मदास कहते हैं मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूं इस ढंग से मैंने पाया तुम भी पा लो े रास्ता था मेरे पहुंचने का तुम भी पहुंच जाओ धर्मदास बिनवय करजोरी सार शब्द मन सार शब्द को मन में बसाओ सार शब्द यानी क्या जिसने जान लिया जिसने पा लिया उसकी ध्वनि को अपने भीतर जाने दो उसके लिए सब द्वार खोले छोड़ दो उसकी किरणों को बुलाओ पी जाओ गुरु को पियो गुरु को पचाओ सार शब्द मन बासी और जैसे जैसे तुम गुरु को अपने भीतर बसाओगे और उसकी वाणी को अपने भीतर गूंजने दोगे तुम चकित हो जाओगे क्या होगा चमत्कार चमत्कार यह होगा कि गुरु की वाणी जैसे ही तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होनी शुरू होती निर्बाध वैसे ही तुम्हारे भीतर जो शब्द सोया पड़ा है जन्मों जन्मों से वो जाग उठता है समझो तुम सो रहे हो मैं आया हो मैंने तुम्हें पुकारा कि उठो मेरे उठने उठाने मेरे शब्द से तुम्हारे भीतर क्या होता है जो सोया है वो जग जाता है उठो शब्द थोड़ी काम में आता है उठो शब्द का तो सिर्फ इतना प्रयोजन था कि तुम्हें चौंका गया लेकिन उसी चौंकने में नींद टूट गई तुम्हारे भीतर जागरण खड़ा हो गया जागरण की क्षमता तुम्हारे भीतर है जागोगे तुम गुरु के शब्द तुम्हारे भीतर पड़े सार शब्द को ध्वनित कर देते गुरु की मौजूदगी तुम्हारे भीतर वो जो परमात्मा सोया पड़ा है उसकी तुम्हें स्मृति से भर देती गुरु बार बार तुम्हें तुम्हारे ऊपर फेंकता है चोटें करता है पुचकारता भी है भागने भी नहीं देता हर चेष्टा करता है कि तुम्हारे भीतर जो चेतना दबी पड़ी है वो बीज की तरफ फूट जाए अंकुरित हो जाए धर्मदास बिनवय करजोरी सार शब्द मन बासी नाम रस ऐसा है भाई वो नाम का रस ऐसा है कि अगर पड़ जाए तुम्हारे भीतर तो तुम्हारे भीतर जो राम सोया पड़ा है वो जग जाए है नाम रस ऐसा है भाई आगे आगे दही चले पाछे हरियल होई ये बड़ा प्यारा वचन है ये कहता है कि अगर तुम इस रस में डूबोगे तो आगे आगे तो यह जलाता है और पीछे पीछे हरा करता है यह बड़ा अद्भुत वचन है पहले तो सूली पे चढ़ा देता है और उसी सूली पर चढ़ने में सिंहासन निर्मित होता है पहले तो मार डालता है और उसी मृत्यु में नए जन्म का आविर्भाव है आगे आगे दही चले तो गुरु से घबड़ा के भाग मत जाना क्योंकि गुरु पहले तो जलाएगा मथुरा में वही हुआ था कबीर से जब मिलना हुआ धर्मदास का आगे आगे दही चले तो कभी टूट पड़े धर्मदास पर जैसे अंगारों की वर्षा हो गई जैसे कहा कि सब पाखंड है तेरी ये पूजा और तेरी ये आराधना और तेरी ये मंदिर और तेरी मूर्तियां और तेरे शास्त्र सब पाखंड है आग बरस गई होगी जो आदमी जीवन भर से मूर्ति पूजा में तल्लीन रहा हो जिसने बड़ी आव से मंदिर में प्रतिष्ठा की हो भगवान की जिसने शास्त्रों को सदा सिर पर रखा हो सिर झुकाया हो यह के एकदम चौंक गया होगा जल गया होगा भारी चोट खाई होगी घाव लग गए होंगे आगे आगे दही चले छह महीने तक वो जलन रही वो आग जलाती रही और फिर जब कबीर को देखा जाके धर्मदास हर्षित मन कीना बहुर पुरुष मोहित दर्शन दीना, फिर पीछे हर्ष उदय हुआ आनंद उदय हुआ फिर सब हरा हो गया कहते हैं ये अनूठी प्रक्रिया है पहले जलाती है और सूखा डालती और जब तुम बिल्कुल सूख जाते हो तब नए पत्ते लगते नए फूल लगते पुराने से मुक्त होना ही पड़ता है तभी नए का जन्म होता है अतीत से छुटकारा चाहिए तभी कुछ हो सकता है अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता तुम इतने अतीत से दबे हो इसीलिए दबे हो अतीत को हटा दो ये राख हटा दो अतीत की तो तुम्हारा अंगारा प्रकट हो जाए बलिहारी व वृक्ष की जड़ काटे फल होई। ही मथुरा में मिलकर तो लगा होगा कि कबीर ने जड़ें काट दी धर्म की जड़ें काट दी यही तो मेरे पास जो पहली दफे आता उसको लगता है कि धर्म की जड़ें काट दी। ये तो धर्म का विनाश हो गए बलिहारी व वृक्ष की जड़ काटे फल हो पहले तो सोचा था कि जड़ें काट दी और अब देखते हैं धर्मदास तो फल लगे जड़ काट के फल लगे यही जीवन का सार सूत्र है यहां भी जीवन का वृक्ष ऐसा ही है इसमें जो जीवन के मूल को जड़ को काट देता है जीवेशना, जीवेशना मूल है जीवन की जड़ है जीने की इच्छा कि जीऊ और जीव सदा जीव कभी मरु ना मैं रहूं, और रहूं और रहूं यह जीवन की जो मूल आकांक्षा है यही जड़ है। इसी जड़ के कारण तुम मरते हो और मरते हो और मरते हो चाहते हो जियो चाह के कारण मरते हो बार बार मरते हो पुनः पुनः मरते हो जिसने इस जड़ को काट दिया जीवेशना को काट दिया फिर नहीं मरता फिर अमृत हो जाता है बात जरा उलट बांसी है उल्टा लगता है मगर जीवन के बहुत से सत्य ऐसे ही हैं विरोधाभासी धन के पीछे दौड़ो और तुम निर्धन बने रहते हो और धन की तरफ पीठ कर लो धनी धर्मदास तुम धनी हो गए सम्मान के पीछे दौड़ो और सम्मान नहीं मिलता उल्टे अपमान मिलता है उपेक्षा से भर जाओ और अचानक तुम पाते हो सम्मान आने लगा जीवन बड़ा बेबूज है बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न चून बड़ा अजीब है जीवन का शास्त्र यहां जिनके पास सब कुछ है तुम पाओगे उनके पास कुछ भी नहीं और कभी ऐसा आदमी मिल जाएगा जिसके पास कुछ नहीं और सब है यहां भिखारियों में सम्राट मिल जाते हैं और सम्राटों में भिखारी यहां जीवन के परम अनुभव को कौन उपलब्ध हुए जिन्होंने जीवन की आकांक्षा छोड़ दी कोई बुद्ध कोई महावीर कोई कबीर कोई नानक जिन्होंने जीवन की आकांक्षा छोड़ दी ये परम जीवन को उपलब्ध हुए इनके व्यक्तित्व में जैसा जीवन खिला वैसा सिकंदर या तैमूरलंग या नादिर शाह के व्यक्तित्व में थोड़ी खिलता है बुद्ध में जो फूल खिलता है वो अडोल्फ हिटलर में थोड़ी खिलता है और मजा यह है कि अडोल्फ हिटलर जीना चाहता है सदा जीना चाहता है और बुद्ध इस क्षण मौत आती हो तो इसी क्षण मरने को तैयार है एक क्षण नहीं डालेंगे जब मौत आ जाए तब राजी ये जो मौत के लिए इस भांति राजी हैं इनकी आंखों से अमर झलकता है और जो मरने से भयभीत हैं वो जीते भी क्या खाक जीते हैं वो रोज मरते हैं मरते है। कहते हैं ना कायर हजार बार मरता है दिन में हजार बार मरता है जरा जरा सी बातों से मौत की खबर ले आती बलिहारी वृक्ष की जड़ काटे फल होई, जीवन का जो वृक्ष है उसकी जड़ है आसक्ति जीवेशना, उसके काट जाने पर मुक्ति का फल लगता है अति कड़वा खट्टा घनारे बाको रस है भाई लेकिन अपने अनुभव से धर्मदास कहते हैं कि अति कड़वा खट्टा घना क्योंकि पहले जब चखा था तो बहुत कड़वा था मथुरा में जब चखा था तो बहुत कड़वा था अति कड़वा खट्टा घना रे बा रस है भाई सदगुरु जब मिलेगा तो ख्याल रखना पहले तो कड़वा ही लगेगा जो पहले से मीठा लगे उससे बचना क्योंकि वो जो पहले से मीठा लग रहा है वो असली फल नहीं है वो तो मीठा लग रहा है इसीलिए कि तुम्हें फांस लेना चाहता है उसकी मिठास तुम्हें फांसने के लिए जाल है उसकी मिठास तो निर्मित है असली फल तो कड़वा होगा ज्ञानी की बात कड़वी लगती क्योंकि ज्ञानी की बात तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन खींच लेती तुम भले चंगे चले जा रहे थे और ज्ञानी तुम्हें उलझन में डाल देता है। सब ठीक ठाक चलता था और मुश्किल खड़ी हो जाती पछताते हो कि कहां सुन ली ये बात किस दुर्भाग्य के क्षण में इस आदमी के पास पहुंच गए अच्छा होता ना गए होते ये क्या सत्संग हुआ कि दिन और रात का चैन भी गया अपने चले जाते थे मस्जिद पढ़ लेते थे, थे कुरान हो आते थे मंदिर कभी चढ़ा देते थे दो पैसे सब ठीक ठाक चल रहा था ये संसार भी ठीक चल रहा था उस लोग को भी संभाल रहे थे दे देते थे ब्राह्मण को भोजन कि कन्या भोज करवा देते थे कि सत्यनारायण की कथा करवा देते थे सस्ता था धर्म सुविधापूर्ण था यह क्या बात सुन ली कि सत्यनारायण की कथा से कुछ भी ना होगा कि ब्राह्मण को भोज देने से कुछ भी ना होगा कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण है ही नही नहीं किसी ब्रह्म के जानने वाले को खोजो तब ब्राह्मण मिला ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता यह तो बड़ी मुश्किल हो गई अब कहां खोजो ब्राह्मण को अब कहां खोजो ब्रह्म ज्ञानी को तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसकी तो कड़वा तो लगेगा यहां रोज ये घट जाता है मेरे पास लोग आ, लोग आके कहते हैं कि हम आए तो सांतवना के लिए थे हमारी जो और बनी बची खुची सांत्वनाएं थी वो भी टूट गई हम तो सोचते थे कि सब ठीक ही चल रहा है इसी दिशा में थोड़े और आगे चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा लेकिन सब हमारी आधार सिलाएं उखड़ गई आपने हमारी बुनियाद हिला दी अब हम निश्चिंत ना हो सकेंगे अब हम मंदिर में जाएंगे भी तो घबराहट लगेगी लगेगी कि मैं ये क्या कर रहा हूं इसमें कुछ सार नहीं है उत्साह नहीं होगा जो हमारा धर्म था वो तो आपने नष्ट कर दिया और आपका धर्म पता नहीं कितने दूर है कैसा है हमें मिल सकेगा कि नहीं मिल सकेगा अति कड़वा खट्टा गनारे वाको रस है भाई साधत साधत साध गए अमली हो सुखाई, लेकिन अगर कोई साधता रहे साधता रहे साधता रहे साधते साधते साध जाता है बड़ा अमृत अमली हो सुखाई जिसमें साहस हो और परमात्मा को खोजने का अपूर्व अनुराग हो जो सत्य को खोजने के लिए हर कीमत चुकाने को राजी हो अमली हो वही उस फल को खा सकता है जो कहे सत्य को खोजने के लिए अगर सब गमाना पड़ेगा तो राजी हूं कुछ बचाऊंगा नहीं वही उस फल को चख पाएगा और उसकी पहली मुलाकात फल की बड़ी कड़वी कड़वी क्यों है सत्य का फल कड़वा क्यों है इसे थोड़ा समझो सत्य का फल वस्तुतः कड़वा नहीं है तुम असत्य के फल को बहुत दिन तक अभ्यास किए हो वो तुम्हें मीठा लगने लगा है अभ्यास से चीजें मीठी हो जाती तुमने कभी पहली दफा शराब पी जब पहली दफा शराब पियोगे तो बड़ी तिक्त मालूम पड़ती है कड़वी मालूम पड़ती है तुम्हें भरोसे नहीं आएगा कि आखिर लोग शराब किस लिए पीते मुल्ला नसुद्दीन शराब पीता उसकी पत्नी जैसे सभी पत्नियां शराबियों को समझाती रहती हैं उनका काम ही यही पतियों का काम शराब पी और पत्नी का काम समझाते रहो ऐसे दोनों की जिंदगी खराब होती पत्नी समझाते समझाते थक गई है एक दिन उसे एक बात सूझी उसने कहा कि बहुत हो गया अब और कोई उपाय नहीं मुल्ला शराब घर गया था वो भी पीछे पीछे पहुंच गई वहां मुला पी रहा था मजे से बैठ के अपने पेकड़ों के बीच वो भी जाकर टेबल पर कुर्सी पे बैठ गई मुल्ला बहुत घबराया है कि ये तो कभी आई नहीं थी शराब घर और ये भला भी नहीं लगता पहनने वाली स्त्री और सिर्फ चोट करने के ख्याल से उसने कहा था मुला कुछ कह भी नहीं सका उसकी पत्नी ने तो बोतल से कोड़े ही ली, ली गिलास में पत्नी ने कभी शराब तो पी नहीं थी न उसे सोडा मिलाने का पता था कैसी खालिश शराब नहीं पी जाती नहीं तो जल जाओगे बुरी तरह वो तो पानी पीती रही थी और तो उसने पीना कुछ जाना नहीं था घटागट पी गई फिर बड़ा मुंह बिगाड़ा उसने कहा कि तो जहर है मुल्ला ने कहा और तू समझती थी हम यहां मजा कर रहे हैं अब तुझे तो पता चला कि ये मजा नहीं है ये बड़ी कठिन चीज है शराब पहली दफा पियोगे तो कड़बी लगेगी लेकिन पीते ही रहे तो शराब भी मधुर मालूम होने लगेगी असत्य को जन्मों जन्मों तक पचाया है असत्य कड़वा है जहर है लेकिन जन्मों जन्मों का अभ्यास रुचिकर हो गया है और जिसको असत्य मीठा लगने लगे उसे सत्य कड़वा लगेगा ही क्योंकि असत्य से सत्य बिल्कुल उल्टा है इसलिए शुरू शुरू में सत्य कड़वा लगता है इसलिए कबीर कठोर मालूम होते इसलिए सदगुरु तीर की तरह चुप जाता है तुम्हारी गलत आत्तों का परिणाम है और कुछ भी नहीं सिगरेट पहली तरफ पियो तो खांसी आती आंख में आंसू आ जाते फिर पीते ही रहो तो खांसी भी बंद हो जाती है आंख में आंसू भी आने बंद हो जाते फिर तो बिना पिए नहीं चलता अभ्यस्त हो गए जहर का भी अभ्यास हो सकता है तब जहर में भी माधुरी मालूम होने लगेगा और अगर जन्मों जन्मों तक अभ्यास चला हो तो जब सत्य तुम्हारे कान में पहली दफे पड़ेगा तो तुम्हें बिल्कुल भी रुचि कर नहीं मालूम होगा दुर्गंध का अभ्यास हो गया है सुगंध समझ में नहीं आती सोरगुल का अभ्यास हो गया है शांति काटती है शब्द का बहुत अभ्यास हो गया है मौन डराता है भीड़भाड़ की आदत हो गई है, अकेले नहीं बैठा रहा जाता भीड़भाड़ चाहिए चाहिए ही भीड़भाड़ अति कड़वा खट्टा घनारे बाको रस है भाई साधत साधत साध गए हैं अमली हो सुखाई लेकिन अगर कोई साता रहे साता रहे तो जब जहर भी मीठा हो जाता है सातते साथते तो अमृत तो मीठा है ही साथ हो जाएगा साधने का इतना ही अर्थ है कि सातते साथते जहर की आदत छूट जाएगी और जहर मीठा है यह भ्रांति साफ हो जाएगी भ्रांति मिट जाएगी उसी दिन अमृत का स्वाद पहली बार मिलेगा वही स्वाद मुक्ति है सुंगत के बोरा भये हो पियत के मरी जाई प्यारे वचन है धनी कहते सुंगत के बोरा भये हो कि जो उसे सूंग लेता है उस सत्य के रस को वो बावला हो जाता है पागल हो जाता है क्योंकि जिसको तो तुमने अभी समझदारी समझी है वो समझदारी नहीं तुम जिसे अभी समझदारी कहते हो वो एक तरह का पागलपन है क्या है तुम्हारी समझदारी धन इकट्ठा कर लो और मर जाओ और धन में से कुछ ले जाना सकोगे अभी बड़े मजे की बात एक आदमी जिंदगी भर वह इकट्ठा करता है जिसमें से कुछ ले जाना सकेगा इसको तुम समझदार कहते हो यह कैसी समझदारी हुई ऐसी चीज इकट्ठी की जो ले जाना सकेगा और इसको इकट्ठा करने में न कभी चैन से सोया ना कभी चैन से बैठा जिंदगी खराब हुई और बाद में सब पड़ा रह गया इसको तुम समझदारी कहते हुँ? ये समझदारी तो नहीं हो सकती मगर इसी को लोग समझदारी मानते इसलिए जब पहली दफा धर्मदास ने धन लुटवा दिया होगा तो लोगों ने कहा पागल हुआ स्वभाव था उन सब ने मिलकर कहा होगा बाजार के लोगों ने कि गया भला चंगा था भजन पूजन कीर्तन करता था सब ठीक ठाक चल रहा था ये कबीर की झंझट में पड़ गया यह मालूम होता कबीर से सम्मोहित हो गया यह पागल हो गया लोगों ने कहा होगा हम तो पहले इसे जानते थे लोग सदा यही कहते हैं हम तो पहले से जानते थे हमने कहा नहीं था पहले कि यह आदमी झंझट में पड़ेगा यह ज्यादा तीर्थात्म करता और मेला जाता और मंदिर जाता और गलत आदमियों का साथ जोड़ता उसको सत्संग कहता था अब फंसा अब हुआ बर्बाद अब अपने हाथ से अपने पैर पर पे कुल्हाड़ी मार ली तो संसारिक लोग तो इसे पागल कहेंगे बुद्ध को उन्होंने बुद्ध कहा था उसी से तो बुद्ध शब्द पैदा हुआ महावीर को कोई सम्मान नहीं दिया था पागल कहा था पत्थर मारे थे जीसस को सूली पर लटकाया सुकरात को जहर पिलाया इतने पागल कि तुम उन्हें बर्दाश्त ही ना कर सके अब जीसस किसी का कुछ ना बिगाड़ रहे थे इन्हें सूली देने की क्या जरूरत थी लेकिन जिन्होंने सुली दी उनके पीछे कारण है। जीसस किसी का कुछ ना बिगाड़ रहे थे लेकिन लोगों को यह लगने लगा इस आदमी के साथ कई लोग पागल हुए जा रहे हैं। सुक्रांत को जब जहर दिया गया तो अदालत ने उससे यह कहा था कि तुम्हें हम मौका देते तुम आदमी अच्छे हो तुमने कोई ऐसा प्रकट नुकसान किसी का कभी किया नहीं तुम अथेंस छोड़कर चले जाओ ये नगर छोड़ दो और इसमें दोबारा मत आना तो हम तुम्हें छोड़ दे सकते तो तुम्हारी मृत्यु बच सकती सुखरात ने पूछा क्या फिर मैं कभी नहीं मरूंगा अदालत ने कहा यह तो बात फिजूल की कर रहे हो मरना तो पड़ेगा ही हम तुम्हें अभी मारने से रोक सकते हैं अपने को लेकिन मौत तो आएगी तो सुखरात ने कहा जब मौत आनी ही है तो आज की कल क्या फर्क पड़ता फिर तुम्हारी दया और तुम्हारी भिक्षा क्या मांगी फिर मौत से बचने के लिए एथेंस छोड़कर क्या जाना फिर कायरता क्या करनी फिर भगोड़ापन क्या करना फिर आने दो जब आनी ही है तो दिन दो दिन और ज्यादा जी उससे क्या सार है अदालत को बड़ी दया थी क्योंकि आदमी ये प्यारा था ये आदमी सब प्यारे थे सुकरात हो कि मंसूर हो कि जीसस हो कि बुद्ध के महावीर ये प्यारे लोग थे इनसे प्यारे लोग जमीन पर और कहां हुए लेकिन जमीन पर बसे लोगों को यह बेचैन तो करते थे इनकी मौजूदगी कांटे की तरह चुभती थी अदालत ने कहा हम दूसरा विकल्प देते हैं एथेंस में ही रहो मगर अब तक तुम जो बातें लोगों से करते थे वो बातें करना बंद कर दो सुक्रांत ने कहा तो और भी मुश्किल है क्योंकि जो मुझे मिला है वो मुझे बांटना है उसके मिलने में ही बांटना आ गया है वो मुझे बांटना ही पड़ेगा वो मेरा दायित्व है परमात्मा के प्रति नहीं तो मैं वहां गुनेगार हो जाऊंगा तुम्हारी अदालत में गुनेगार होने से मुझे कोई अड़चन नहीं लेकिन उसकी अदालत में मैं गुनाहगार नहीं होना चाहता जो मुझे मिला है मुझे बांटना पड़ेगा उसके साथ ही यह शर्त जुड़ी है कि बांटो तो सत्य बोलना मैं नहीं रोक सकता वो तो मेरा धंधा है सत्य तो मैं बोलूंगा तुम्हें तो मारना हो तुम तो मारो लेकिन सत्य बोलने वाले लोग इतने हमें बेचैन क्यों करते हैं कि हमें जहर देना पड़ता है हमारा असत्य डगमगाता है उनकी मौजूदगी से हमारे भीतरहीनता पैदा होती है उन्हें देख के हमें लगता है होना तो ऐसा चाहिए था और हम हो क्या गए उनके कारण हमारे अहंकार को कचोट होती मिठा दो इन्हें हटा दो इन्हें तो हम निश्चिंत हो जाते हम घोषणा करते हैं कि लोग पागल हो गए हैं और इनसे बचो इनके पास मत जाओ बड़ा मजा है संसारी समझते हैं सन्यासियों को पागल और सन्यासी समझते हैं कि संसारी पागल है और अगर दोनों में विचार करोगे तो तुम एक दिन पाओगे कि संसारी ही पागल है क्योंकि सन्यासी वह जोड़ता है जो मौत में भी साथ जाएगा वह ध्यान इकट्ठा करता है धन नहीं ध्यान उसका धन है वह पद नहीं जोड़ता प्रेम जोड़ता है प्रेम उसका पद है वह इस संसार की व्यर्थ चीजें इकट्ठी नहीं करता वह सिर्फ परमात्मा को पाने की पात्रता जुटाता है वह अपने पात्र को खालिश करता है शुद्ध करता है परिशुद्ध करता है कि किसी दिन परमात्मा उसमें बरसे तो वो तैयार रहे वह जीवन में जो महत्वपूर्ण है वही करता है अब ऐसा ही समझो कि तुम गए समुद्र के तट पर वहां हीरे भी पड़े थे और कंकड़ पत्थर भी पड़े थे तुम कंकड़ पत्थर बीनते रहे और सन्यासी ने हीरे बीन लिए हालांकि तुम उसे पागल कहोगे क्योंकि तुम अपने कंकड़ पत्थरों को हीरा समझते हो और वो तुम्हें पागल कहेगा क्योंकि वो जानता है हीरा क्या है और एक बात ख्याल रखना सन्यासी संसार का भी अनुभव रखता है तुम सन्यास का अनुभव नहीं रखते तुम्हारी बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती उसने दोनों बातें जानी उसने संसार जाना है और संन्यास जाना है ऐसा ही समझो कि एक जवान आदमी और बूढ़ा आदमी हम बूढ़े आदमी की बात का ज्यादा मूल्य क्यों मानते हैं इसलिए उसने जवानी भी जानी और बुढ़ापा भी जाना तुमने सिर्फ जवानी जानी तुम्हें अभी दूसरे पहलू का कुछ पता नहीं है इसलिए जवान आदमी की बात का कोई बहुत मूल्य नहीं माना जाता पहले जवानी को जाने दो पहले इसका उतार भी देखो अभी तुमने वसंत ही देखा है पतझाड़ भी देखो फिर तुम जो कहोगे उसमें ज्यादा संतुलन होगा ऐसे ही हमने इस देश में बूढ़े को आदर दिया क्योंकि बूढ़े का अनुभव जवान से ज्यादा है जवान को हम आदर देते हैं बच्चे से ज्यादा क्योंकि बच्चे से जवान का अनुभव ज्यादा है और हम सन्यासी को ज्यादा आदर देते हैं सन्या, सन्यासी संसारी की तुलना में क्योंकि उसका अनुभव इस जगत का और उस जगत का बाहर का और भीतर का साधत साधत साथ गए हैं अमली हो है, सुखाई सुंघत के बोरा भये हो धनी धर्मदास कहते हैं कि सूंघते ही पागल हो जाते हैं लोग ऐसी बात है ये पीत के मर जाई और जो इसको पी लेते हैं वो मर जाते मगर ध्यान में पागल हो जाना बुद्धिमत्ता की अंतिम ऊंचाई पा लेना है और ध्यान में मर जाना अमर जीवन की शुरुआत है सूली ही पुनर्जन्म है सुंघत के बौरा भय हो पियत के मर जाई इसलिए तो मैं कहता हूं मैं मृत्यु सिखाता हूं क्योंकि मृत्यु के द्वारा ही तुम जीवन को जान पाओगे नाम रस जो जन पिए धड़ पर शीस न हो और जिसने भी नाम का रस पिया वो अचानक पाता है कि धड़ तो बचा शीश नदारत हो गया शीस नदारत हो गया अर्थात अहंकार खो गया अब अकड़ रही सिर तुम्हारी अकड़ है नाम रस जो जन पिए धड़ पर शीस न होई और इस संबंध में यह भी ख्याल रख लेना जरूरी है कि कबीर का एक ध्यान प्रयोग है जो वह अपने शिष्यों को कराते थे वो प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है तुम्हारे भी काम का है इसलिए उसे समझ लेना चाहिए वो अपने शिष्यों को कहते थे दर्पण के सामने खड़े हो जाओ दर्पण में अपने सिर को देखो और एक ही भाव अपने भीतर करो कि मेरा कोई सिर नहीं मैं सिर नहीं ये सिर दिखाई पड़ रहा लेकिन है नहीं ये भ्रांति है इस भाव में गहरे उतरो कि सिर भ्रांति है है नहीं मेरे सिर है ही नहीं दो चार छह महीने के निरंतर अभ्यास से तुम चकित हो जाओगे एक दिन दर्पण में तुम देखोगे सिर दिखाई नहीं पड़ रहा घबरा भी जाओगे अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो स्वभाव वहां पीछे बैठे स्वभाव से तुम पूछना यह प्रयोग मैंने स्वभाव को दिया था फिर एक दिन बहुत घबराहट आ गई सिर खो गया दर्पण के सामने खड़े रहोगे सिर दिखाई नहीं पड़ेगा तो घबराहट तो आएगी कि यह हुआ क्या हो गए पागल अब हुए पागल वही तो स्वभाव के घर के लोग समझते हैं कि गया काम से पागल हो गए लेकिन एक बार तुम्हें समझ में आ जाए दिखाई पड़ जाए कि सिर है ही नहीं परम शांति फल जाती भीतर सब शांत हो जाता फिर अकड़ नहीं होती इसलिए तो गुरु के चरणों में सिर रखते हैं कि ले लो मेरा अहंकार कि मैं थक गया हूं उतार लो मेरे अहंकार को ये मेरा सिर रहा इसलिए सिर गमाने की हिम्मत हो तो ही कोई सन्यासी होता है सुंगत के बोरा भय हो पियत के मर नाम रस जो जनपिये पर शीश न हो संत जवारिस सो जन पावे जाको ज्ञान परगासा, धर्मदास पी छकित भय है और पिए कोई दासा संत जवारिस जो जन पावे जाको ज्ञान परगासा, इतने पागल होने की हिम्मत हो इतना दुस्साहस हो अपना सिर गमाने का तो ही वह परम औषधि मिलती जवारिस का अर्थ होता है परम औषधि समाधि जिसमें सारी व्याधियां खो जाती इसलिए उसका नाम औषधि संत जवारिस जो जन पावे ये उसी को मिलती जो दुनिया की आंखों में पागल होने को तैयार है यह उसी को मिलती जो दुनिया की आंखों में शून्य होने को तैयार है यह उसी को मिलती है जो अपने हाथ से सूली पर चढ़ने को तैयार है यह उसी को मिलती है जो अपना हाथ से अपने सिर को उतार कर रख देता है संत जवार सोजन पावे जाको ज्ञान परगासा और जब यह समाधि फलती है यह परम औषधि भीतर उतरती है यह संजीवनी आती है तो प्रकाश होता है वही प्रकाश ज्ञान है ज्ञान शास्त्र से नहीं आता उस समाधि के दिए के जलने पर जो प्रकाश भीतर होता उसका नाम ज्ञान जाको ज्ञान परगासा ज्ञान जानकारी नहीं ज्ञान अनुभव है तुम्हारा साधारणता जिसे तुम ज्ञान कहते हो वह तो अंधे के द्वारा प्रकाश के संबंध में सुनी गई बातों जैसा है या बहरे के द्वारा संगीत के संबंध में पढ़ी गई बातों जैसा है उसका कोई मूल्य नहीं अंधे की आंख खुले जाको ज्ञान पर गा तप प्रकाश होता है तब प्रकाश का अनुभव होता है और अनुभव से ही जानना है इसलिए मैंने तुमसे शुरू में कहा कि एक ही सवाल है मैं कौन हूं और एक ही उत्तर है मगर उत्तर तुम्हारे भीतर है और तुम बाहर खोजते हो इसलिए नहीं पाते हो धर्मदास पीछकित भय धर्मदास कहते मैंने पिया मेरी सुनो मेरी गुनो मैं पिया और छक गया ऐसा भर गया लबालब भरपूर कोई कमी ना रही कोई छिद्र ना रहे कोई आकांक्षा ना रहे, परितप्त हो गया हूं धर्मदास पी चकित भय और पिए कोई दासा। और धरमदास कहते हैं कि मैं तो ऐसा भर गया हूं लबालब ऊपर से बाहर जा रहा हूं अगर किसी और की हिम्मत हो तो वो भी आए और मुझसे पी ले और पिए कोई दासा लेकिन तैयारी चाहिए परमात्मा के दास होने की वहां मालकियत नहीं चलती वहां संकल्प नहीं चलता वहां समर्पण चलता है वहां झुकने में जीत है वहां हारने में जीत है तुमने सुना ना बार बार लोगों को कहते कि प्रेम की हार जीत है और परमात्मा के साथ तो परम प्रेम का संबंध है तो परमहार का संबंध है वहां तो तुम बिल्कुल हार जाओगे सर्वहारा हो जाओगे सब हार दोगे वहां चरणों में पड़ जाओगे बिल्कुल शून्य होकर वहीं जीत फलित हो जाएगी धर्मदास पी छकित भय है और पीए कोई दास तुम में भी जो दास होने के लिए तैयार उनके लिए निमंत्रण है, धर्मदास के ये वचन तुम्हारे जीवन में क्रांति का कारण बन सकते हैं इन्हें सुनना जाग कर हृदयपूर्वक तन्मय होकर आज इतना